सप्तम मंत्र का विचार कर रहे थे भाष्य में पूर्व पक्ष कहा कि अगर शब्द के द्वारा इस आत्मा तत्व का तूर्य का निर्देश नहीं किया जा सकता है तब सस सम समह ये निरर्थक होगा अच्छा ये एक दांत उठा देने से भी शब्द बदल जाता है <laughs> हम हमको इस अभी हम पहले बार बोलता है, है डॉक्टर तो हम शब्द थोड़ा अलग अलग आ रहा है ठीक है पूर्णत्व का कहानी शरीर का तो सस विषाण आदि जैसा वो निरर्थक होगा सिद्धांतिका का किन् आत्मत्व अवगमे तूर्य से अनात्म त्रिष्णा व्यावृति हेतुत्वात् आत्मत्व तूर्य से आत्मत्व ही आत्मा है जो आत्मा है वही ही तुरिय है किसी प्रकार के ज्ञान होने से अनात्मा की तृष्णा की व्यावृत्ति निवृत्ति हो जाती है जैसे दृष्टांत तो देते हैं है रजत में जो तृष्णा होती है सुप्ति में दिखने वाला रजत में जो तृष्णा होती है वो सुक्ति का ज्ञान होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है इसको संख्या इसका टीका में हम लोग ये पंक्ति देख लेते तूरीये आत्म तो अवगम सती सर्वानेतु तृष्णादीदोष तो निवृत्तिलक्षण फलम विदुवन साधयती नहीं साधयति नहीं अच्छा सिद्धांति कहते हैं कि आत्म ही आत्मा है ऐसे ज्ञान होने से अनात्मा की तृष्णा संसार में सत्य तो बुद्धि अनात्मा पदार्थ की इच्छा ये सब निवृत्त हो जाता है आगे टीका में तूरीय आत्मत्वगमे सती सर्वानेतु तृष्णादिदोष निवृत्तलक्षण फल उक्त विद्वदनुभवेन साधयती तूरीय आत्म सूर्य ही आत्मा है इसी प्रकार की अवगम सती अवगमे ज्ञाते सती तो इस प्रकार ज्ञान होने से सर्व अनर्थ का हेतु जो तृष्णा है तृष्णा होने से आगे अनर्थ काम होने से आगे अनर्थ तो सर्व अनर्थ का हेतु जो तृष्णा है ये तृष्णा दोष है ये दोष का निवृत्ति हो जाती है तो ये दोष निवृत्ति लक्षणम रूपम दोष निवृति रूप फलम ये उत्तम कहा गया तूर्य ही आत्मा है ऐसे ज्ञान होने पर सारे तृष्णा का निवृत्ति हो जाती है यही फल विद्व अनुभव न साधे तृष्णा आदि, आगे गो प्रवृति अविद्या काम कर्म काम हो गया तृष्णा पहले अविद्या अविद्या होने से काम काम होता तृष्णा तो तृष्णा होने से काम होने से आगे कर्म प्रवृति तो तृष्णा अगर नहीं रहेगा तो प्रवृति भी नहीं रहेगी तृष्णादि दोष दोष की निवृत्ति हो जाती है प्रवृति और नहीं होगी विद्वत अनुभव न साधय थी तो भगवान भाष्यकार अपना अनुभव से इसको स्पष्ट करवा देते हैं विद्वत अनुभव भाष्य में नहीं ही तूर्य से आत्मत्वग अविद्या तृष्णादि दोषाण संभवो अस्थित तूरीय आत्मत्व आत्म अवगम सती तुरी आत्मा है ऐसा ज्ञान होने पर अविद्या तृष्णा इत्यादि जो दोष है वो दोषों का संभव आगे उत्पत्ति और नहीं होती है भगवान भाष्यकर इसको विवेक चुड़ामी में कहते हैं विद्या फलम सतृत्त असत्वो निवृत्ति विद्या का फल क्या है असत की निवृत्ति हो जाएगी और प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत् फलम तदीक्षित प्रवृत्ति अज्ञान का फल है और निवृत्ति ये ज्ञान का फल है तोरन मृगतृष्णिकादो नोचेत विदो दृष्ट फलम कि मस्ताक ऐसे पूरा है जो मरीचिका का ज्ञान एक को है और एक को नहीं है जिसको मरीचिका का ज्ञान है ये तो केवल मृग मरीचिका दिखता है तो उसकी प्रवृत्ति होगी नहीं होगी और जिसको ये ज्ञान नहीं है प्रवृत्ति होगी तो ज्ञान और अज्ञान में यही अंतर है अगर ये अंतर प्रवृत्ति निवृत्ति ये ज्ञान अज्ञान का अंतर नहीं माना जाएगा तो फिर ज्ञान का फल क्या होगा तो वहां भगवान वास कहते हैं आत्मा अवगम सती अविद्यादि दोषाण संभव नहीं है अतः ये प्रवृत्ति रहेगा नहीं प्रवृत्ति संस्कार बस थोड़ा रह सकता है भगवान बासार वहां आगे कहते हैं वहां दो तीन श्लोक लगा अलग है आगे श्लोक है कि न कत्व विज्ञान मंदी भवती वासना अच्छा प्राचीन वासना वेगात असो संसार अति चेत पूर्व कहते प्राचीन वासना के चलते वो फिर वही संसार को कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो को प्राप्त करेगा अगर ऐसा हो तो तो महावास्यम कहते हैं न सद एकत्व तो विज्ञान तो मंदी भवती वासना वासना रहेगा थोड़ा बहुत किंतु मंद हो जाएगा अर्थात वो वासना फलवती होकर कर्म में प्रवृद्ध नहीं करवा पाएगा उसका अंदर में उठेगा विचार दिखेगा ऐसा हो बोल करके मन में हो सकता है कि अच्छा ये वस्त्र अच्छा है एक बार पहनने से होता ये भोजन तो बहुत है। अच्छा है ऐसे होता किंतु वो भोजन पूरा थाली नहीं खा लेगा एक मुख ग्रास में रखेगा आगे परमो जैसा थू थू करे <laughs> तो ये वस्त्र चाहिए तो बोल दिया किसी को तो ये वस्त्र भाई एक लेना तो वो ले आ, उसको ऊपर में डाल पहन ले फिर निकाल करके उसके ऊपर कूदने लगे <laughs> ये पहनने के लिए मन हुआ था ना, हो गया संतोष हो गया <laughs> वासना मंद हो जाता है वो दृढ़ नहीं रहेगा और अगर वासना इतना क्षीण हो जाएगा कि वो कर्म में रूपांतरित तो भी नहीं होगा मन में उठ सकता है दूर से उसको देखेगा कि इस प्रकार जितना अविद्या का बल है वो वासना उतना ऊपर उठेगा अगर बहुत कम है तो अंदर ही रहेगा बाहर को पता नहीं चलेगा थोड़ा बलवान है तो थो थोड़ा बाहर उठेगा किंतु तो तुरंत वहीं बंद हो जाएगा बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा नहीं तो फिर ज्ञान और ज्ञान में और क्या लाभ रहा क्या थे ये हुआ द्वितीय और उससे पे उसका पूर्व सूत्र है कि अस्ति चेद अस्ति चेद नश विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख विज्ञात ब्रह्म भाव यूर्व संृति विज्ञात ब्रह्म भाव ये नज्ञात ब्रह्म भाव तस् यहापूर्व संसारो न अस्ति न स विज्ञात ब्रह्म अगर उसका यथापूर्व संसार दिखता है तो वो विज्ञात ब्रह्म नहीं है वो तो बहिर्मुख है तो इस प्रकार कहने पर पूर्व पक्षी कहता है कि प्राचीन वासना तो असो संसर चेत प्राचीन वासना से तो वहाँ उतर देते हैं ना सद तो ज्ञान होने के बाद वासना ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि गीता में कहते हैं ना कि रसम रसवर्जम रसवर्जम तो ऊपर के अपनी परम दृष्टि निवर्त विषया विनिवर्तनते निराहार से देनम एक वाक्य हो गया रस अश्य पुरुष से विषय विनिवर्तनते कश्य निराहार जो विषय को ग्रहण नहीं करेगा जबरदस्त करके रोक करके रखेगा साधक अवस्था में जब हम हटाते हैं उसको ना इसको नहीं लेना है उसका विषय निवृत्त हो गया किंतु उसका रस नहीं जाएगा क्योंकि अभी उसके साथ लड़ रहा है तो रस अंदर में है किन्तु परम दृष्ट निवर्तते और जब तक परम दर्शन नहीं हुआ रस वर्जम विषय भी निवर्तते है रस को नाश नहीं करेगा रस को छोड़ करके खाली विषय ही निवृत्त हो जाएंगे क्योंकि रोक के रखता है निराह रस्य अभी वो ग्रहण नहीं करता इंद्रियों को रोक करके रखता है किंतु उसका रस रहेगा ज्ञान होने के बाद वो रस भी नहीं रहेगा किसी में महत्व बुद्धि नहीं रखेगा अर्थात तो जितना जितना हमें पहले तो इंद्रियों को रोकना ही है ये तो कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है आगे फिर खाली रसर रहेगा रसर रहेगा रसो कितना उठेगा हमको कितना विषय में परवश करवाएगा वो सबसे हमको पता चलेगा हमारा कितना आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है अगर हमको विषय में परवश नहीं करवा पा रहे उठ रहे ठीक है, है परवश नहीं करवा पा रहे जानेंगे कि ठीक है अभिजय नियंत्रित तो हो गए ये सब धीरे धीरे होता है तो फिर साधु को आग्रह बढ़ता है हाँ ठीक है, है हमारी प्रगति प्रगति हो रही है पता चलता है आगे टीका में ननु तूरीयम अशेष विशेष शून्यम न सक्यते आत्म अवगंत शक्य थे अशेष विशेष शून्यम जब तूर्य में क्या विशेष रहा शब्द प्रयोग का कोई निमित्त रहा एक भी अगर विशेष रह जाएगा उसको निमित्त करके सर्व शब्द प्रवृत्ति हो सकता था किन्तु तो अभी एक भी विशेष नहीं रहा अभी पूर्व पक्षी कहते हैं कि तुरीय से अशेष विशेष शून्यम एक भी विशेष भी नहीं है एक भी विशेष नहीं है तो न आत्मत्व न अभगन तुम शक्य थे उसका ज्ञान कैसे करवाएंगे अभी तो उसके कोई भी विशेष भी नहीं है हेतु अभाव उसमें कोई हेतु नहीं है इति इतराह ऐसा कहने पर, पर कैसे दूसरों को कैसे ज्ञान करें, हाँ, करें? मतलब पहले हमको कैसे ज्ञान होगा हमको कौन ज्ञान करवाएगा क्योंकि तो उसमें कोई विशेषता नहीं है तो हमको होगा ही कैसे अर्थात तो वो ही नहीं पाएगा किसी को अर्थात पहले किसी को हो नहीं पाएगा तो वो फिर दूसरों को कहा से अर्थात ये परंपरा नहीं चलेगा पूर्व पक्षी इस प्रकार तो, में नूर्य से आत्मत्व अनवगम कारण अस्थित तूर्य आत्मत्व इसका अनवगम कोई कारण नहीं है पूर्व पक्षी क्या कहा तूर्य का आत्मत्व अवगम में कोई कारण नहीं है सिद्धांत कहता है कि तुरिया आत्मा है इसका अनवगम में कोई कारण नहीं है अर्थात इसका ज्ञान तो होगा ही होता ही होता, ही, होता। कैसे भाषा में कहते हैं सर्व उपनिषदा न उपक्षया सारे उपनिषद यही करने के लिए ही उनका सार्थकता यही करके उनका सार्थकता उपक्ष चरितार्थत्व तो। सारे उपनिषद तादर थे नादर ना, थे न ना अर्थात से आत्मत्व अवगमे सारे उपनिषद तुरिय को आत्मा कहने में ही उनका सार्थकता है अगर उपनिषद तुरिय को आत्मत्व प्रतिपादन नहीं करेंगे और क्या कर्म का कथन करेंगे तो नहीं टीका <coughs> में सर्वोपनिषद उदाहरण लेना दर्शयति जो कहा सर्व उपनिषदाम उपनिषद सारे उपनिषद तूर्य ही आत्मा है इसी को कहते हैं इसमें उदाहरण थोड़ा उदाहरण देते हैं भगवान भाष्यकर थोड़ा उदाहरण देंगे मतलब आठ दो श्रुति देंगे तो, पहले कहते हैं तत्वसी ये क्या कहता है यही तो कहता है कि जो तूर्य है वही आत्मा है जो तुम है आत्मा है वही तूर्य है वही तत्व है अयम ब्रह्म जो आत्मा है अयमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद इसी का विचार आरम्भ अयमात्मा ब्रह्म ये बृहदारण्य में भी है और तत्सत्यम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी स्वतु एक ही षष्ठ अध्याय छांदोग्य का तत्सत्यम वही जो ब्रह्म तत्व है जो कि सृष्टि से पहले था वही सत्यम है तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी एक ही वाक्य है हरियत साक्षादप जो साक्षापा ब्रह्म ये में ये पंच में कि प्रथम का कैसे एक नंबर टिप्पणी कहते हैं अपरोक्षा अपरोक्ष वृत्ति व्यवधान के बीना पर हमको जब घट का ज्ञान होता है हम कहते हैं अयम घट ये व्यवसाय ज्ञान अनु व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय ज्ञान आगे कहते हैं घट ज्ञान वन अहम अयम घट ऐसा उंगली दिखा करके घट ज्ञान वन अहम ये दोनों अलग हो गया मेरे को घट ज्ञान हो रहा है वो घट है वो अलग है मेरे को घट ज्ञान हो रहा है इसको और स्पष्ट अच्छा वहां शब्द हो रहा है हाँ मेरे को शब्द पता चल रहा है ये दोनों बिल्कुल स्पष्ट है तो ये जो वहां शब्द हो रहा है कहने से वो शब्द का ज्ञान हुआ मेरे को शब्द पता चल रहा है ये शब्दाकार वृत्ति हमको होती है इसका ज्ञान हो रहा है शब्दाकार वृत्ति का ज्ञान हो रहा है घट ज्ञान वन अहम तो मेरे को घट ज्ञान हो रहा है अर्थात घट ज्ञान को भी मैं जानता हूं तो यह घटो और मैं जो साक्षी ये दोनों का बीच में क्या आ गया घटो और घट ज्ञान वृति बीच में घट ज्ञान आया तो घटो का ज्ञान होता है और मैं घट ज्ञान को जानता हूँ मैं घट ज्ञान को जानने से उसी से मैं जान लेता हूँ कि वहाँ घट है नहीं तो ये ज्ञान घटाकर कैसे हो गया जो अंतकरण घटाकार कैसे हो गया क्योंकि घटो के साथ इसका संबंध हुआ वास्तविक तो साक्षी का घटो के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है घटो वृत्ति में आ गया घटाकार वृत्ति हो गई साक्षी वृत्ति में प्रतिबिंबित हो गया जैसे दर्पण में चालक का चक्षु भी जाता है पीछे का वाहन का चित्र भी आता है और चालक कहता है मैं पीछे का वाहन को देख लिया चालक पीछे का वाहन को देखा ना उसका चित्र को देखा इसी प्रकार की साक्षी वृत्ति में प्रतिबिंबित तो विषय को जान लिया। तो यहाँ जो साक्षी विषय को अनुभव करता है बीच में वृत्ति का व्यवधान है किंतु जिस समय में तूर्य का आत्मा का ज्ञान होता है उस समय में वृत्ति का व्यवधान नहीं है क्योंकि अहम इतना ही ज्ञान होता है तो अहम ज्ञानवान अहम इस प्रकार का भी नहीं होगा अगर होता है कि मैं अपने आप को जान रहा हूं ये अहंकार का ज्ञान तो मेरे को हो रहा है साक्षी को अहंकार का ज्ञान हो तो रहा है इसके आगे वाला सीढ़ी है कि मैं अपने आप को जान रहा हूं ये अवस्था नहीं होना ये होता है कि अतः ब्रह्माकार वृत्ति हुआ अगर लगता है कि मैं तो अपने आप को जान रहा हूँ ये अहंकार को जान रहा है तो वृत्ति रहित होकर के वृत्ति व्यवधान नहीं होकर के इसका ज्ञान होता है इसको साक्षात कहा गया बाकी जो ज्ञान होगा सब विषय का ज्ञान होने से वृत्ति व्यवधान होगा सह्य अभ्यंतरो अभ्यंतर हो गया स्थूल कार्य और हो गया सूक्ष्म कारण वो कार्य भी है कारण भी है स्थूल भी है सूक्ष्म भी है अभ्यंतरो अजह आगे आत्मा एव इधम उपनिषद में आत्मा एवं सर्व इतने सारे श्रुति ये वही बात कहते हैं कि जो सूर्य है वही आत्मा है उपनिषद का यही एक ही मात्र काम काम है कि ब्रह्म और आत्मा ये दोनों का ऐक्य बोधन करवा देना ठीक है टीका में निषेध मुखेन तुरीय प्रतिपादनम नृत्ता पूर्वक अवतार निषेध मुखे नूरीय का प्रतिपादन करेंगे निषेध करके न नुखे न क्योंकि उसमें शब्द प्रवृति का निमित्त नहीं रहा तो विधि मुखे नही हो पायेगा इतिद्य इसको प्रतिपादन करके व्याख्यान करके वृत्त उत्तर उत्तरग्रंथम अवतरयत वृत्त अतीत अतीत का अनुवाद करके उत्तर उत्तरग्रंथम आगे का ग्रंथ का अवतरण करते हैं भगवान वर्षे सोय आत्मा पर चतुष्पाद तथूप अविद्यात रज्जुसर्पादी साम पाद बीजाकुरस्थ यहाँ तक पहुँचती देखें स्वयं आत्मा ये द्वितीय मंत्र में कहा गया सर्वम हि ब्रह्म द्वितीय मंत्र था सर्वम हि ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पात ये द्वितीय मंत्र था ना सर्वम हि तद ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पात ऐसे कहा गया स्वयं तो आत्मा ये चतुष्पाद चार पाद वाला है उसमें परमार्थ रूप भी है अपरमार्थ रूप भी है मिलकर के चार पाद हुए परमार्थ अपरमार्थ रूप चतुष्पाद्वितीय मंत्र में कहा गया तस्य तथ रूपम तथ रूपम जो अपरमार्थ रूप है अविद्यातम रज्जु सर्पादि तस्य सर्वत्र सामुक्त पाद्य तपरमा से पाठन तरह अपरमा अभीद्या रज्जुसर्पस्थ पाद अथ इदानमत्मक परमा हाँ ठीक है ठीक है अपरमा तस् अपरमार्थ रूपम अपरमार्थ अर्थात जो वास्तव नहीं है अपरमार्थ रूपम अविद्यातम जो अपरमार्थ रूप है वो अविद्या से कल्पित है अपरमार्थ रूप चार पाद से पार्थिक पाद कौन सा पाद है तूरीय चतुर्थ और बाकी प्रथम द्वितीय तृतीय पाद ये अपरमार्थ रूप इसी को कहते हैं तस्य अपरमार्थ रूपम जो अपरमार्थ रूप है अविद्यालत ये तीन अविद्या से ही तुरी में ये तीन अविद्या से ही कल्पित होते हैं रज्जु सर्पादि समम उत्तम रज्जु सर्प जैसा ही है ये कहे गए हैं पादत्रय है पादत्रण पादत्रण अर्थात मतलब पादत्र ये तीन पाद बीज अंकुर वो तीन में भी एक बीज है दो अंकुर है जो तीन पाद है उसमें एक बीज है बाकी दो अंकुर हैं। बीज कौन है तीन पाद पहले क्या क्या है जागृत स्वप्न सुसुप्ति एक बीज है दो अंकुर है जागृत बीज हो जाएगा जागृत से वो दोनों निकलेंगे सुसुप्ति बीज है और बाकी जो जागृत स्वप्न ये दोनों अंकुर स्थानीय है तो उसको कहते हैं बीज अंकुर बीज हो गया सुसुप्ति अंकुर हो गया जागर स्वप्न बीज अंकुर स्थानियम अथवादानी अबीजात्मकम तो ये तीनों तो एक बीज हो गया बाकी दोनों अंकुर हो गए तो जो दोनों अंकुर हुए उनका भी एक बीज है और जो बीज है वो स्वयं बीज ही है किंतु अभी कहेंगे अबीजात्मक जो किसी का बीज नहीं होता है स्वयं भी बीज नहीं है और किसी के लिए बीज भी नहीं होगा तो अबीजात्मक हो गया परमार्थ स्वरूपम हो गया रज्जु स्थानीय सर्पस्थानीय उक्त स्थान त्रय आह जो परमार्थ स्वरूप है वो रज्जु जैसा है सर्प के लिए जैसा रज्जु है सर्प का वहां निराकरण हो जा सकता है वहां रज्जु का निराकरण हो जाएगा नहीं होगा इसलिए वो परमार्थ रूप रज्जु सर्पादि स्थानीय उक्त स्थान त्रय आह सर्पाधि स्थानीय जो तीन स्थान है वो तीन स्थान का निराकरण करके उसका ज्ञान कराएंगे सर्प अधिस्थानीय अर्थात जो अध्यस्त आरोपित तीन है रज्जु में सर्प आरोपित है तो इसी प्रकार ये तीन अवस्था आरोपित है इनका निराकरण करके वो अधिकरण का ज्ञान कराएंगे ठीक है मैं बीजांकुरस्थानियम मिथो हेतु हेतु मध्य मूट गया मिथो मिथो अर्थात परस्पर में हेतु और हेतु मध एक हो जाएंगे जायेंगे एक हो जाएगा हेतु और बाकी दो हो जाएंगे हेतु मध हेतु वाला हेतु हेतु आगे मध पूरा चाहिए हेतु के आगे हेतु आगे हेतु मध्य नूसरा हेतु हेतु हेतु है दूसरा के पहले मौलिक लिख मतलब दूसरा हेतु के आगे हेतु हेतु हेतु मध भाव अस्ति इति हेतु हेतु हेतु हेतु हेतु हेतु मत ये एक हो गया हेतु दो हो गया हेतु वाले हेतु कारण तो जो कार्य होगा उसका कारण रहेगा ये तीन में कारण कितने है कार्य कितने है दो कार्य तो हेतु हो गया एक कौन सुश्री और हेतु मत कौन कौन हो जाएंगे जागर शोक तो ये तीन भी परस्पर में हेतु हेतु मत भावना व्यवस्थित कार्य कारण भाव से ये है और जो अभिजात्मकम जो अबीजात्मक है वो कार्य होगा ना कारण होगा कारण भी नहीं है अभिजात्मकम कार्य कारण विनिर्मुक्तम इति यावत भाष्य में दे दिया अथवा इधानी अबीजात्मकम अभिजात्मक का अर्थ कहे हैं कार्य बिनिर्मुक्तम कारण विनिर्मुक्तम सूचयति कार्य सूचय विनिमुक्त क्यों हो गया इसलिए भाष्य में कहे परमार्थ स्वरूपम रज जो परमार्थ रूप है उसमें कोई विकार नहीं होना है जो कारण होगा उसमें भी विकार होगा इसलिए कार्य कारण शून्य होगा अच्छा तथा हेतु सूचय आगे टीका में निर्देश अनुपत्ति तरह तुरी अभिजात्मक चतुर्थस विधि मुखेन निर्देश अनुपत्ति ये विधि मुखेन निर्देश नहीं किया जा सकता क्यूँकी उसमें शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है नहीं होने से विधि मुखे नही हो पायेगा प्राग उक्ताम पहले कहा गया था कि इसमें विधि मुख्य निर्देश नहीं हो पाएगा क्योंकि शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है इसको अभिप्राय में रख करके फिर कहते हैं भाष्य में कहा द्वितीय पंक्ति में सर्पाधि स्थानीय उक्त स्थान त्रय निराकरण है न सर्पाधि स्थानीय जो उक्त स्थान त्रय तो उसका निराकरण करके सर्पाधि स्थानीय अर्थात दा आरोपित जैसे रज में आरोपित तो है इस प्रकार ये तीन स्थान भी आरोपित तो है इसका निराकरण करके कहते हैं टीका में किम उत्तरे ग्रंथे न पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है आगे जो आप ग्रंथ ला रहे है कि ग्रंथे नूरीय प्रतिपाद्य कि तस् स्थान त्रय वैलक्षण्यम विवक्ष्यते आगे का ग्रंथ में आप तूरीय का प्रतिपादन करेंगे अथवा ये जो तूर्य है वो तीनों स्थान से विलक्षण है या कहेंगे उसका प्रतिपादन करेंगे अथवा तीन स्थान से भिन्न है ऐसा कहेंगे तो ये क्या करेंगे कहेंगे प्रथमे प्रथमे अर्थात तो आगे का ग्रंथ के द्वारा तूर्य का प्रतिपादन किया जाएगा जो प्रतिपादन करेगा वो तो कहेगा ना ये ऐसा है वो ऐसा है ऐसा है यही तो कहकर प्रतिपादन करेगा तो उसके लिए कहते हैं प्रथम अर्थात अगर सूर्य का प्रतिपादन किया जाएगा था प्रतिपादक विधान अव्यतिरेक जो प्रतिपादन करने वाला होता है वो विधि मुखे प्रतिपादन करता है तो ये पर्वत तो ऐसा है तो उच्च होता है उसमें वृक्षाराजी होते हैं उसमें पत्थर होते हैं उसमें झरना हो सकती है ये सब कहेंगे तो ये विधान अव्यतिरेक तो जो प्रतिपादक होगा वो तो विधि मुख ही होगा विधान अव्यतिरेक इसलिए अन्य निषेध अनर्थक्यों दूसरो का निषेध करना क्या जरूरत है तो जो विधान करना है वही कह देना है और द्वितीय द्वितीय क्या हुआ स्थान तय वैलक्षण्य कहेगा स्थान त्रय वैलक्षण्य कहना क्या जरूरत है आप पहले कह दे के सोय आत्मा चतुष्पाद अभी तीन पाल का कथन हो गया अभी कौन सा पाद गया? तो जो चतुर्थ तुरय रह गया तो तीनों से अलग होगा नहीं होगा अगर अलग नहीं होगा तो इसको चतुर्थ क्यों कहेंगे तो जब आप पहले से ही कह दिया कि चार पाद है तीन पाद का व्याख्यान हो गया ये तो चतुर्थ विलक्षण है तो स्वाभाविक है फिर चतुर्थ विलक्षण है कहने का कोई जरूरत है आप गिना दे एक दो तीन चार और आगे कहेंगे ये जो चतुर्थ है ये तीनों से भिन्न है क्या चतुर्थ है तीनों से भिन्न है तो सबको पता चलता है तो कहने का क्या जरूरत है कहते हैं तथा अन्य तो चतुर्थ बोलकर कहना ये भी अनर्थ को होगा अनुक्त्यार मनवान संकत है अगर वो नहीं भी कहेगा ये चतुर्थ बाकी तीन से भिन्न है अनुक्त्या नहीं कहने पर भी उद अन्यत्व सिद्धेर तीनों से चतुर्थ भिन्न है जो उक्त हो गए तीन उसे चतुर्थ भिन्न है वो तो स्वाभाविक रूप से सिद्ध है इति पूर्व पक्षी ये मन में रख करके प्रश्न करता है भाष्य में मंत्र मंत्र हो गया फिर फिर आगे दोबारा थोड़ा देख लेते हैं नामत प्रज्ञ न ना बहिष्प्रज्ञम नो उभतः प्रज्ञम न प्रज्ञानगनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहारियम अग्राह्यम अलक्षण्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकत्म प्रत्यसारम प्रपंचोपम शिवं शिवम अद्वैत चतुर्थ स आत्मा स विज्ञे न अंत प्रज्ञ अंत प्रज्ञ कौन होता है तेजस और बहिष्प्रज्ञ विश्व और एक उभयतः प्रज्ञा उभय तो अर्थात विषय भी नहीं है तो जैसे भी नहीं है अर्थात तो भारी थकान हो जाने से इस प्रकार के मन को हम जो बहुत ज्यादा दबा देते हैं तो ऐसा स्थिति हो जाता है और न प्रज्ञान घनम प्रज्ञान घन किस अवस्था में रहता है सुसुप्त अवस्था प्रज्ञान घन प्रज्ञान अर्थात तो जो विषय विज्ञान होते हैं वो सब घन एक रूप हो जाता है परस्पर से भिन्न नहीं रहता है न प्रज्ञम प्रज्ञम अर्थात एक साथ सब कुछ जानता है इस प्रकार नहीं है नहीं जानता है तो फिर जड़ हो जाएगा कहते न अप्रज्ञम नहीं जानता है ये बात भी नहीं है तो सारे विषय को एक साथ जानता है ये बात भी नहीं है और नहीं जानता है ये बात भी नहीं है और अदृष्टम अदृष्टम अर्थात तो दृष्टि नहीं है उसका ज्ञान इंद्रिय नहीं है अव्यवहार्यम तो इसको कोई व्यवहार नहीं कर पाएगा किसका विषय नहीं बनेगा अग्राह्य कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं बनेगा अदृष्टम कहने से इसका ज्ञानेन्द्रिय नहीं है ये बात नहीं है अर्थात ये ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनेगा ये दृष्ट नहीं होगा अर्थात ज्ञानेन्द्रिय इसको विषय नहीं कर पाएंगे अग्राह्यम कर्मेन्द्रिय इसको विषय नहीं कर पाएंगे और अलक्षणम इसका कोई लिंग नहीं है कि हम अनुमान से जान लेंगे इसका कोई लिंग अलक्षणम अर्थात लक्षण नहीं है लक्षणों को लिंग बना करके लक्ष्य का ज्ञान कराते हैं कहते हैं कोई लक्षण नहीं है अचिंत्यम अर्थात ये मन का विषय नहीं बनेगा और अव्यपदेशम शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त तो नहीं है फिर ये क्या तत्व तो तो है कहते हैं एक आत्म प्रत्यय वह सारम यस्मिन एक आत्म प्रत्यय वही सारम प्रमाणम जिसमें ब्रह्माकार वृत्ति ही इस चतुर्थ में प्रमाण है और प्रपंच कहते है ये घट में प्रमाण क्या है हमको घट ज्ञान नहीं हुआ घटाकार वृत्ति नहीं हुआ यहाँ घट है बोल करके कोई प्रमाण रहेगा ये ज्ञान ही वस्तु में प्रमाण है इसी प्रकार की तूर्य है क्या प्रमाण है कहते हैं आत्मप्रत्यय, प्रत्यय ब्रमाकार यही प्रमाण है उसमें प्रपंच उपसम सारे द्वैत का उपशम हो जाएगा अश्मी केवल इतने है शांतम शिवम अद्वैतम ये शांत है अर्थात किसी प्रकार के उपद्रव ये नहीं है उपद्रव अर्थात विक्षेप वो नहीं है शिवम कल्याण अद्वैतम अद्वैत द्वैत का और, और नहीं है इसको चतुर्थम मनंते स आत्मा स विज्ञेय वही आत्म तत्व तो है वही जानना है जो चतुर्थ है वही तुरी है वही आत्मा है आगे भाष्य में तो ग्राया। तो ग्राया। तो ग्राया तो न न ग्राह्य यहाँ आगे अदृष्टम पहले दे दिया ना उसके द्वारा ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं होता है कह दिया गया अगर अदृष्ट के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय विषयत्व तो का निराकरण किया गया फिर अग्राह्य के द्वारा और कर्मेन्द्रिय का ही विषय क्योंकि ज्ञानेंद्रिय भी ग्रहण करते हैं कर्मेन्द्रिय भी ग्रहण करते हैं जब ज्ञानेन्द्रिय के लिए दृष्टम अदृष्टम आ गया क्यूँकि अदृष्टम तो ज्ञान कर्मेन्द्रिय के लिए नहीं जा पाएगा वो ज्ञानेन्द्रिय के लिए हो गया तो हो गया तो फिर अग्राहको कर्मेन्द्रिय में लेते हैं ऐसे कहेंगे आगे भाष्य में ये बात अच्छा भाष्य में पूर्व पक्षी कहता है कि नु आत्मनश चतुष्पाव प्रतिज्ञा पादत्र कथन चतुर्थस्व अंत प्रज्ञादिभ्यो अन्य सिद्धे नात प्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थकः जो टीका में दो विकल्प करके कहा था पूर्व पक्षी इसी को कह रहे हैं भाष्य में है आत्मा चतुष्पाद है ऐसे प्रतिज्ञा करके आत्मन चतुष्पात तो प्रतिज्ञाए ऐसे प्रतिज्ञा करके पाद त्रय का विचार हो गया जागर स्वप्न सुस्वती ये तीनों पाद का विचार हो गया कथन ए नतुर्थश्य जो चतुर्थ रह जाएगा वो अंत होगा ना बहिष्प्रज्ञ होगा ना प्रज्ञान घन होगा तीनों ही नहीं होगा उससे अन्य तो सिद्ध हो जाएगा होने से नात प्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेध हो अनर्थकम ये जो मंत्र आप नात प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ कहते हैं वो तो नान्त प्रज्ञ सभी जानते हैं अंत से ये तेजस होता है और ये उसे भिन्न है कि तो द्वितीय है ये चतुर्थ तो है वो तो उससे भिन्न हो गया है स्वाभाविक है फिर ये कहना ये अनर्थक है होने से आगे टीका में न तावत तुरीयम न बोध्यम सिद्धांत कहता है तूर्यम तावत तावत प्रथम तूर्य प्रथमे विधि मुखे न बोधम न विधि मुख से इसका बोधन नहीं कराया जा सकता है तस्य स्व प्रकाशवात्थ जो स्व प्रकाश है वो विधि मुखे न, उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि क्या कहता है कुछ एक वस्तु का प्रकाश करता है वो वस्तु क्यों उसको विधि प्रकाश करता है क्योंकि वो वस्तु पहले प्रकाशित नहीं था अप्रकाशित वस्तु को विधि प्रकाश करेगा किंतु जो स्वयं प्रकाश है उस विषय में विधि का कोई कार्य नहीं है जब कोई कहेगा आप अपने को जानो कहता तो भाई ये तो हम तीन महीना से जान रहा है तीन महीने अर्थात अब से तीन महीने नहीं जब से मेरे को तीन महीना होता तब तो से जाता भूख लगा जब रोने लगा तब तो से पता है कि तो इसमें विधि का क्या आवश्यक है तुम किसी को बोला कि भाई अब चलते हैं बोला हम तो दस महीना से चलते हैं अभी क्या बोलते हैं है <laughs> तुप्रकाशत्वाद तो तीन नंबर टिप्पणी दिया सो प्रकाशत्वादी विधि मुखे न बोध ही शब्द प्रकाश्यत्व आपद्य आप है विधि से अगर प्रकाश करेंगे तो उसमें शब्द तो आ जाएगा, शब्द तो आ जाएगा। किंतु वाच्य तो नहीं है इसलिए विधि मुख ना नहीं आ पाएगा। ठीक है हम आगे कहते हैं तस्मिन प्रकाश प्रकाशादी अनुदया ये जो तूर्य है उसमें प्रकाश का उदय नहीं होगा प्रकाश अर्थात प्राकट्य अर्थात तो विषयत्व इसमें विषयत्व तो नहीं आएगा शब्द प्रवृत्ति निमित्त तो इसमें नहीं है अथवा प्रकाश कह करके अगर कहेंगे फलव्याप्ति इसको घट का प्रकाश हो जाता है फलव्याप्ति होने से वृत्ति व्याप्ति होने से व्याप्ति का अर्थ संबंध वृत्ति का संबंध होने से घट में जो अज्ञान है वो अज्ञान निराकरण हो जाता है अज्ञान हट जाने के बाद वो वृत्ति में जो चिदावास रहेगा उस चिदावास को कहा जाता है फल तो वृत्ति और वृत्ति में चिदाभास चिदाभास को कहा जाएगा फल वृत्ति का, का पहले घट के साथ संबंध हो करके घट में जो आवरण था उसको हटा दिया हटाने के बाद ये जो घट है वो स्वयं प्रकाश नहीं है वो जड़ है आवरण हटने के बाद भी वो दिखेगा नहीं इसलिए वृत्ति के ऊपर जो चिदाभास है वो चिदाभास वो घट को प्रकाश करेगा जैसे दृष्टान्त देने के लिए अंधकार में एक वस्त्र है वस्त्र नहीं है मान लीजिए एक बर्तन है अंधकार में और वो बर्तन के ऊपर एक वस्त्र ढाका गया है और हम वस्त्र को हटा लिए अंधकार में वो बर्तन हमको दिख जाएगा प्रकाश की आवश्यकता है और अंधकार में एक प्रदीप है और प्रदीप के ऊपर हम एक, एक घट आवरण करके रखे हैं, अंधकार में और अंधकार में अगर हम वो घट को हटा लेंगे वो प्रदीप दिख जाएगा न उसके लिए और अन्य प्रकाश की आवश्यकता होगा नहीं होगा अंधकार में जब बर्तन था उसके ऊपर हम घट ढाक के रखे थे घट को हटाने के बाद बर्तन नहीं दिखा किंतु प्रदीप के ऊपर घट था घटो को हटाने के बाद प्रदीप दिख गया ये क्यों दोनों में अंतर क्यों हुआ क्योंकि प्रदीप प्रकाश रूप है और बर्तन ये अप्रकाश रूप है इसी प्रकार की घटक के साथ जब वृत्ति का संबंध होगा वृत्ति घट के ऊपर आवरण जो ढाका गया था कपड़ा मान लीजिए उसको हटा दिया किंतु अगर आप प्रकाश नहीं जलाएंगे तो घटो अंधकार में नहीं दिखेगा इसी प्रकार की घट मतलब घट अभी लेंगे पर्वत पर्वत में अज्ञान है जब वृत्ति का संबंध हो गया पर्वत के साथ वो आवरण को हटा दिया वृत्ति के ऊपर चिदावास है चिदाभास पर्वतों को प्रकाश करेगा जैसे ये लाइट घट को प्रकाश किया कपड़ा हटाने के बाद भी लाइट की आवश्यकता हुआ तभी घट दिखा इसी प्रकार की पर्वतों में जो आवरण था वृत्ति जाकर के उसको हटाया हमको पर्वताकार वृत्ति हुई ये वृत्ति आवरण को हटाया तो वृत्ति में जो चिदाभास है वो पर्वतों को प्रकाश किया तो चिदाभास चैतन्य का आवास है तो चैतन्य का जो आवास है वो चैतन्य जैसा वो भी प्रकाशमान है जैसे दर्पण में दिखने वाला सूर्य वो सूर्य भी कमरा को प्रकाश कर देगा और किन्तु जब ब्रह्मो का विषय है वहां भी वृत्ति होगी वृत्ति हो करके ब्रह्म में जो आवरण है उसको हटा देगा हटाने के बाद वो शो प्रकाश होने से वहां फल व्याप्ति नहीं है इसको कहते हैं प्रकाश आदि अनुदया अर्थात फल व्याप्ति नहीं है ये अर्थ भी ले सकते हैं किन्तु तो टिप्पणी कार यहाँ हम फल व्याप्ति को नहीं दिखाए हैं चार नंबर टिप्पणी प्रकाशादि अनुदया विधि विषये प्रकाशाधानम करोती अभिप्राय तो विधि विषय में प्रकाश का प्राकट्य का आधान करेगा बता देगा जैसे याग स्वर्ग का साधन है ऐसा लोक में पता है क्या जब वेद का वाक्य होगा कहेंगे यजेत तो स्वर्ग का मह तो अभी ये विधि क्या किया याग में स्वर्ग साधन तो का प्रकाश कर दिया विधि तो वस्तु का प्रकाश करता है नहीं तो पता नहीं चलता है कि याग स्वर्ग साधना है बोल करके। तस्मिन प्रकाशादि अनुदयात तूर्य में प्रकाशादि नहीं होगी क्योंकि स्व प्रकाश है तथा समारोपित विश्वादिपेण यतिपन्न यत तषेधे न यद्यपि विधि मुखेन नहीं हो पाएगा तथा समारोपित विश्वादिपेण ये प्रतिपन्नम सम्यक आरोपित अच्छा समारोपित आरोपित को नहते हैं विश्व विश्व तेजस ये तीनों आरोपित है इसका निराकरण करके हटा करके तेध है न बोध देते विश्व जब हम इंद्रियों को व्यवहार करते हैं तेजस जब, जब मनोराज्य करते हैं प्राज मनोराज्य मन भी नहीं चलता किन्तु हम शून्य को देखते हैं ये प्राजी अवस्था ये तीनों को हटा देना ये शून्य को हम क्यों जान रहे हैं ऐसा होने से सूर्य का भान होता है ये त्वम पद का शोधन होगा ये। पद का शोधन ये पूरा साधना का 60-70 साध भाग मान सकते हैं आगे तो तत्पद का शोधन होना ऐक्य ज्ञान होना ये कम कार्य है ये त्वम पद का शोधन ये बड़े बड़ा काम है सबसे तेव तद तदअेधे तस् यथावत अप्रथना तद तो अनिषे ये जो आरोपित तो विश्वादी है उनका अगर निषेध नहीं करेंगे त्य तूर्य से का यथावत प्रथन प्रकटन नहीं होगा प्रथन प्रकटन अगर विश्व इत्यादि का निषेध नहीं करेंगे तो उसका प्रकटन नहीं होगा तो जैसे वस्त्र के नीचे बर्तन फल है अगर वस्त्र को हम हटाएंगे नहीं तो फिर फल हमको प्राप्त होगा और तो नहीं होगा तद तो अनिषे आरोपित वस्तु का निषेध नहीं करने से अधिष्ठान की प्राप्ति नहीं होती है अतो न निषेध अनर्थक्य इसलिए निषेध करना यह अनर्थक्य नहीं है पूर्व पक्षी ये शंका किया था ये आप निषेध क्यों करते हैं अब विधि देना चाहिए सिद्धांत कहता नहीं होगा भाष्य में न स न सिद्धांत पहले न कह करके पूर्व पक्षी जो तो कहा था प्रतिषेधो अनर्थक सिद्धांत कहता है कि न सर्पादि विकल्प प्रतिषेधन एव रज्जु स्वरूप स्वरूपो चाहिए भाष्य में सर्पादि विकल्प प्रतिषेधन एव रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत भाष्य में रज्जु स्वरूप करना है प्रतिपत्तिवत एव त्रियवस्थ आत्म स्तूरीत् प्रतिपिपादय स्वरूप शुरू, स्वरूप चाहिए निकना सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध करके ही रज्जु स्वरूप का प्रतिपत्ति ज्ञान कराया जाता है तो कहते हैं कि रज्जु रियम ना सर्प सर्प का प्रतिषेध करके रज्जु का दिखाते हैं तो कहाँ दिखाएंगे ये रज्जु को कहते जहां सर्प दिखता है वहीं दिखा सकते हैं और जब तक तो सर्प ही सर्प दिखता रहेगा ये रज्जु कहाँ से होगा इसलिए कहते हैं कि ये सर्प नहीं है त्रियवस्थस्य आत्मनः ये तीसरो अवस्था यश आत्मा स आत्मा त्रिअवस्थ ऐसा जो आत्मा है उसका तूरीय प्रतिपिपादयी शीतत्वात्म प्रतिपादय इष्ट था आत्मा ही तूर्य है जो की बाकी तीन कल्पित अवस्था का आश्रय है ऐसे प्रतिपादन करना ये इष्ट है आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद